प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा आजकल भारत में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता है यज्ञ हवन में जलाकर नष्ट करने की अपेक्षा क्या वह अन्न किसी गरीब को देना उचित नहीं है समाधान गरीबों को अन्न देना है तो यज्ञ हवन के अन्न की कटौती करके क्यों देते हो अपने लौकिक फिजूल खर्च को कम करके क्यों नहीं देते एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यज्ञ हवन इत्यादि में अन्न नष्ट नहीं होता है बल्कि वह उस अधिष्ठात्र देवता को प्राप्त होता है जिसके निमित्त हम यज्ञ करते हैं वह देवता प्रसन्न होकर वर्षा इत्यादि के द्वारा समाज का कल्याण करता है इसलिए उस अन्न को नष्ट हुआ समझकर कर भ्रम में न पड़े तो अच्छा ही है जिज्ञासा सुनते हैं पहले सिद्ध पुरुष और देवता लोग साधारण व्यक्तियों को भी दर्शन देते थे पर आजकल ऐसा नहीं होता इसमें हेतु क्या है समाधान पहले साधारण लोगों का भी आचार विचार मर्यादित होता था चाहे वे साधक हों या न हो उनका आचार विचार शास्त्र नियंत्रित भी होता था आजकल के लोगों ने तो शास्त्रीय मर्यादा को त्याग दिया है इसलिए सिद्ध देवता इत्यादि उनके सामने ही नहीं आते हैं आजकल के मनुष्य से तो लगता है सिद्ध लोग डरते हैं जैसे कोई पागल या शराबी जिस रास्ते से जाता है तो सज्जन व्यक्ति दूर से ही अपना रास्ता बदल देता है लगता है सिद्ध लोग भी आजकल के मनुष्यों को देखकर ऐसा ही करते हैं तो दर्शन कैसे देंगे यदि कोई शास्त्रीय आचार विचार वाला व्यक्ति है तो उसे वर्तमान समय में भी सिद्ध या देवता लोग दर्शन देते हैं इसमें कोई संशय नहीं है